ंगदाशुषे तमग्नि भद्रम कृष्यसी तब्यम इस मंत्र में यह संकेत आया है कि ईश्वर का हमारे प्रति कैसा भाव रहता है ईश्वर का कैसा स्वभाव है और यह भी संकेत आता है कि हमारा भी पुनः ईश्वर के प्रति कैसा भाव रहना चाहिए दोनों के स्वभावों की स्थिति का वर्णन है इसमें विशेष रूप से यह मंत्र ईश्वर पर के लिए वर्णन किया गया है एक भक्त का क्या दायित्व होता है भक्ति भाव से परिपूर्ण हृदय किस प्रकार से ईश्वर को देखता है या ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर से जुड़ने के लिए अपने मन को हम कैसा बनाए उन सारे गुणों का इसमें आकलन किया हुआ है यंग दासुषे अंग यहां मित्र अर्थ में दिया हुआ है और आश्चर्य अर्थ में भी अंग होता है आश्चर्य यत य तुम अग्ने भद्रम करीष्य पर भक्त ईश्वर को कह रहा है कि आप निश्चय से कल्याण करने वाले हैं तो निश्चय से कल्याण करने वाले हैं उसके लिए विशेषण क्या रखा है अग्नि यहाँ कल्याण करने वाला अग्नि है अर्थात ईश्वर अग्नि स्वरूप होकर के कल्याण करता है अग्नि के गुण जो पीछे आए थे सर्वज्ञता आदि वही गुण रहेंगे इसमें उन गुणों से युक्त होकर के वो कल्याण करेगा लेकिन कर्ता किसका है दाशुषे, जो दानशील है उसका कल्याण करता है और किसी का नहीं करता है दाशुषे का मतलब होता है कितना देने वाला थोड़े मोड़े देने वाला नहीं है ईश्वर कभी भी हमारा दान छोटे मोटे रूप में स्वीकार नहीं करता है ईश्वर को हर समय हमसे कितनी अपेक्षा रहती है हमारी दिवाली अपन की रहती है जितना का जितना हमारे पास है वो सारा का सारा हर समय चाहता है हमसे कुछ भी हमारे पास छोड़ना नहीं चाहता है ऐसा कोई याचक हो आ, जो ये चाहता हो कि सब कुछ देना है तो दो नहीं तो मत दो तो हम उसको क्या कहेंगे आ, क्या करते हैं उसके साथ हम जो ये कह के मांगने आया हो कि सारा दे दे तू अपना तो हम उसको क्या करेंगे भगा देते हैं ना तो ईश्वर को इसीलिए तो हम भगा देते हैं उसे देते ही नहीं फिर कुछ दोनों ही अड़े हुए हैं, उधर वो हुआ है कि सारा दे दे तू मुझे और इधम हमारे कि जा कुछ नहीं दूंगा फिर तो तुझे थोड़ा मोड़ा हम दे सकते हैं इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। लेना हो तो ले नहीं तो हम देंगे नहीं फिर इस कारण से हम ईश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है वैदिक ईश्वर जो है ये बहुत महंगा पड़ता है बाकी ईश्वर तो सस्ते में निपट जाता है उसको एक नारियल भी दे दो तो भी वो निपट जाता है प्रसन्न हो जाता है कोई बकरा ले लेता है कोई कुछ ले लेता है खाने पीने की ले लेता है एक थाली सजा करके हलवा खीर दे दो उसको तो वो प्रसन्न हो जाता है लेकिन हमारा जो वैदिक ईश्वर है ये इतने से प्रसन्न होने वाला नहीं होता है यदि भी खाना पीना सब कुछ चाहिए इसको भी उनकी भी अपेक्षा करता है लेकिन उतनी की नहीं करता है सारी की करता है बस ये अंतर है तो यहां कहा है कि दासुष्य दासूषे का मतलब होता है जो आत्मा आदि का देने वाला यहां इन्होंने स्वामी जी ने लिखा है जो आपको आत्मा आदि दान करता है आत्मा आदि से क्या हो जाएगा अब क्या बचेगा आत्मा जब दे दिया तो अब रहा क्या यानी जो आपको संपूर्ण रूप से समर्पण करता है जो संपूर्ण रूप से समर्पण करेगा उसका आप निश्चय से कल्याण करते हैं और जो बचा के रखेगा अर्थापत्ति से उसका कल्याण नहीं होगा पूरा नहीं होगा जितना देगा उतना तो होगा लेकिन हम उत हम भी तो नहीं चाहिए ना थोड़े सा हमको हमको भी तो सदैव पूरा ही चाहिए थोड़े मोड़े दे करके तो हम भी नहीं होते हैं वो लेकर के प्रसन्न नहीं होते हैं देना भले चाहते हैं थोड़े सा ले, लेना तो चाहते हैं पूरा ही तो दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है ईश्वर भी बनिया हम भी बनिया हैं थोड़ा भी नहीं देगा वो भी ऐसे अपने आप और हम भी वैसे नहीं लेना चाहते है थोड़ा मोड़ा पूरा ही लेना चाहते है तो इस कारण से दोनों का स्वभाव लगभग बराबर है लेकिन हैं दोनों बिल्कुल छत्तीस तो अब अपनी स्थिति को देखनी है यदि हम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं ईश्वर से मिलना चाहते हैं ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अब हमारे लिए ये अनिवार्य हो जाता है हम अपने आप को ईश्वर के समर्पित करें और पूरी रूप से जब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाएगा तभी ईश्वर हमको स्वीकार करेगा जब तक समर्पण पूर्ण नहीं होता है ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा यदि हमको स्वीकार करता है तो फिर देता क्या है वो पारमार्थिक सुख देते हो और फिर कहा कि अंगिराह प्राणों से प्रिय है वो आपका सत्य व्रत है सो भक्तों को परमानंद देना यही आपका स्वभाव हमको अत्यंत सुख कारक है ईश्वर के स्वभाव को बताया है कि भक्तों का सुख करने वाला है वो और इसी से चूंकि हमारा काम भी चलता है लेकर के कुछ नहीं देता तो हमारा क्या होता सारा सत्यानाश हो जाता लेकिन वो लेकर के हमको देता रहता है देता रहता है इससे हमारा जीवन चल रहा है तो मूल बात है इसमें कि हमको अपने स्वभाव को ईश्वर के अनुकूल बनाना है अभी जो है हमारा स्वभाव ईश्वर के विरुद्ध है अभी तो हम एक समझो डाकू कह लो लुटेरा कह लो बने हुए हैं कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ हर वस्तु ईश्वर की है लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है चाहे वो शरीर है चाहे ये ज्ञान विज्ञान है चाहे बाहर के हैं पदार्थ खाने पीने के सूरज धरती जो कुछ भी है इनमें से हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन हम सभी को ही अपना मानते हैं तो दूसरे की चीज को अपना मानना दूसरे की आज्ञा के अनुकूल उसका नहीं प्रयोग करना इसको और डाका को और क्या कहते हैं दोनों में क्या अंतर है कब्जा कर लेना डाका मार देना या किसी की वस्तु को बिना उससे पूछे ले लेना उसकी चीज को अपना मानना तो इसमें क्या अंतर रहेगा सारी की सारी चीज उसकी है लेकिन हम स्वप्न में भी नहीं मानते हैं कि तुम्हारी है ये हर समय मानते हैं भूल से भी कभी मानते हैं कि मेरा नहीं है शरीर कभी अनुभूति होती है कि ये बुद्धि मेरी नहीं है जब जन्म लेते हैं तो कुछ भी पता नहीं होता है अपना छोटा बच्चा चाहे शौच तो भी खा जाएगा उसको लघुशंका में लतफ रहता है कुछ भी पता नहीं होता उसको काम कैसे हैं और वही सीखते सीखते दूसरों से पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते फिर कहता है कि मैं विद्वान हो गया तो इतना बड़ा विद्वान होने के बाद उसको लगता है कि ये विद्या मेरी नहीं है आप इतने दिन तक पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते पढ़ते पढ़ते किसी दिन लगा कि ये तो मेरा नहीं है अब तक यही लग रहा है मेरा ज्ञान बढ़ रहा है तो ये हड़पना ही तो है ना मेरा करते जाना वो पक्का है कि मेरा नहीं था मेरे पास लेकिन अब जितना भी मिल रहा है बाहर से मिल रहा है ये भी प्रत्यक्ष है अपने पास तो था नहीं वो ले तो रहे हम बाहर से तो ये तो प्रत्यक्ष है ना कि अपना नहीं है ये बाहर से आ रहा है लेकिन आने के बाद अब हम ऐसे ही मानते जा रहे हैं कि मेरा ही तो है ये और यहीं तक नहीं मानने हैं कि केवल मेरा है यहां तक बना लिया कि मैं हूं पहले तो यह हुआ कि हाँ विद्या मेरे पास है या आई मैंने जान लिया इतना होता है पुस्तक के बारे में तो होगा कि हाँ ये मेरे पास है मेरी है लेकिन ज्ञान के बारे में इतना ही तो नहीं होता है ना ज्ञान के विषय में तो लगता है कि मैं ही हूं ज्ञानी विद्या जब हमारे पास आ जाती है तो हमको यही लगता है ना कि मैं ही विद्वान हूं यहां विद्वान का अर्थ है विद्या यश पार्श अस्थि ना यश्मीन अस्थि न तो विद्या जिसका स्वरूप है वो विद्वान नहीं है यहाँ अर्थ यहां हमारे पास केवल विद्या है हमारे स्वरूप नहीं है विद्या लेकिन हम जो मानते हैं अपना स्वरूप मानते हैं इसको जितना भी सीखा ना अब अपने को आत्मा से भिन लगता ही नहीं है मैं ही इतना बड़ा विद्वान हूं तो हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे पास में विद्या है यहां तक हमने बना लिया कि ये तो मेरे से अलग ही नहीं है ये तो कब्जा करने वालों से भी आगे है ना कब्जा करने वाला तो कम से कम कहता है नहीं मेरे अधीन है ये लेकिन ये तो हम अधीनता की बात ही भुला चुके हैं हम इससे ही अलग नहीं है जगह ही नहीं छोड़ी कहीं थोड़ी सी भी कि किसी को कहने का अवसर हो कि ये देखो तुमसे थोड़ा सा अलग तो है तुम्हारा कैसे हुआ मन में मस्तिष्क में ये हमारे पास नहीं है ऐसा जान पूरा का पूरा हमने इसको आत्मसात कर लिया है विद्या को ऐसे शरीर के बारे में देखो शरीर से हमको कभी भी लगता है कि ये अलग है और मैं अलग हूं उनके थोड़ा मोड़ा इतने दिन से डंडा लग रहा है ना उसको याद करते ना कि वो लगता है स्मृति से लगता है ये जैसे लगता है मैं इससे अभिन्न हूं ऐसे ही इसी स्तर पर लगना चाहिए मैं इससे भिन्न हूं अपनी ओर से आनी चाहिए ये अभी तो अपना और शरीर में पूरा पूरा अभेद ही दिखता है ना अपनी शरीर नहीं हो तो अपनी कल्पना लगती कुछ आती है क्या शरीर से अलग करके अपनी कल्पना करो कितना बचे हैं या बचते हैं कुछ कल्पना नहीं, नहीं किसी को आप देखते हैं कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसमें क्या लगता है जो दिख रहा है उसका शरीर आदि यही बोल रहा है या इससे भी अतिरिक्त कोई है वो बोल रहा है क्या रहता है भाव उसी से पहचानते हैं ना इसने बोला था यानी वही बोल रहा है शरीर बोल रहा है शरीर से अतिरिक्त को भी नहीं स्वीकार करते हैं तो हम बाहर वाले कोई नहीं करते हैं अपना कहां से करेंगे तो जबकि है नहीं ऐसा शरीर हमारे पास है हम नहीं है शरीर शरीर हमारे पास में है हम दो शरीर से अलग हैं तो ये भावना जब तक नहीं आती है तो समझ लीजिए कि उल्टी भावना काम कर रही है मिथ्या ज्ञान हमारा काम कर रहा है और मिथ्या ज्ञान यदि काम करेगा तो व्यवहार भी मिथ्या होगा जबरदस्ती तो करेंगे ही करेंगे फिर क्योंकि अपनी और शिक्षा दोनों का संबंध है जहां आप कह रहे हैं कि मेरी है वहां आप दूसरे की नहीं मान सकते कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए वहां आपको यही लगेगा कि मैं चाहे जैसे करूंगा तो मेरा शरीर है तो चाहे मैं जैसे इसका उपयोग कर लूं इसी कारण से जो अच्छा लगता है वही खाते हैं जो अच्छा लगता है वही पीते हैं जो अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं जितना अच्छा लगता है उतना सोते हैं यानी शरीर की हानि हो रही है लाभ हो रही है इसकी चिंता कभी नहीं रहती है हमको क्या अच्छा बुरा लगता है बस यही इसीलिए शरीर के साथ वैसे ही करते हैं हम बारह बजे तक तो भले ही सोना हो नहीं सोने देंगे इसको ये तो चाहता है आठ बजे सो जाए हम बजे सो जाए लेकिन सोने नहीं देते हैं इसको चार बजे चाहता है शरीर उठ जाए कहने का मतलब अनुकूलता रहती है उस काल में लेकिन फिर भी इसको खींचते हैं खाने पीने में शरीर की जो अनुकूलता है वो काम होने देते हैं इसको नहीं होने देते है ना तो इसके साथ विरुद्ध आचरण यही तो है ये कौन कहेगा मुझे करने वाला तो मैं हूं दूसरा मुझे कहने वाला कौन है इस कारण से ही ऐसा करते हैं अगर आपको पता हो कि दूसरे की चीजें तो मनमानी थोड़ी करेंगे दूसरे की वस्तु मानते ही मनमानी बंद हो जाती है कर ही नहीं सकते मनमानी तो मनमानी वही होती है जहां की दूसरे की नहीं मानते हैं अपना ही मानते हैं। तो शरीर के साथ भी वाणी के साथ भी सभी इंद्रियों के साथ करते हैं मन के साथ सरे के साथ हम कर रहे हैं एक तरह से बलात करते हैं हम यानी विद्या के विरुद्ध करते हैं जान के या ईश्वर की आज्ञा के उसके नियम के विरुद्ध करते हैं उपयोग तो विरुद्ध जो उपयोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि अपना मान में बैठे हैं तो इन सभी भावनाओं को क्या होगा हटाना होगा इसका हटना ही समर्पण होगा जब तक ये बना हुआ है यही असमर्पण है यही अभक्ति है ऐसी भावना का बनना ही समर्पण या बनना ही ईश्वर्पण निधान या बनना ही भक्ति है जितना जितना अंश में ये बनता जाता है उतने उतने अंश में भक्ति होती जाएगी और जितना जितना नहीं बना है उतना उतना भक्ति नहीं है तो इसलिए हमको ईश्वर के अनुकूल होना है या ईश्वर को अनुकूल करना है तो अपने ही भावनाओं को विचारों को ज्ञान को जो इसके विरुद्ध है वो पकड़ना है और उसके फिर उसको ठीक करना है विरुद्ध विरुद्ध भावनाओं को लाकर शरीर हमारा नहीं है कैसे होगा शरीर के साथ देखिए जैसा हम चाहते हैं वैसा यदि भी नहीं होता इससे शरीर में मान लो अंदर कोई रोग हो जाता है तो अब बैठ के रोते ही तो है ना क्या करते हैं हम चाहते हैं कि ये रोग हो जाए या बना रहे हर्ष में यही चाहते हैं ना ठीक हो जाए ये अगर ये शरीर अपना बनाया हुआ होता या अपना स्वरूप होता तो ऐसे हम बिगाड़ के रहने देते क्या इसको नहीं रहने देते ना चाहते तो हैं कि नहीं रहे बिगड़ा हुआ लेकिन बस की है क्या ठीक नहीं कर सकते इसको असमर्थ हो जाता है जीर्णसीण हो जाता है शरीर तो क्या कर लेते हैं कुछ भी नहीं करते बचपन से लेकर के बुढ़ा होता है शरीर इसमें कहां रोक पाते हैं हम कहा रोक सकेंगे शरीर का एक अपना प्रवाह है है वो उस प्रवाह में हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी जो चीज है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं नियम ये होगा अगर अपनी है तो नियंत्रित रहेगी हमारे लेकिन नियंत्रण में नहीं है तो अपनी नहीं है वो तो शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता है थोड़ा सा भाग इसका जो है वो हमारे नियंत्रण में है जैसे चालक के होता है ना पूरी गाड़ी इंजन सारा इंजन नहीं होता है उसके अधीन वो इतना कर लेगा घुमा देगा उसको रोक लेगा चला देगा लेकिन उसके पुर्जे क्या हो रहे हैं कहां घूम रहे हैं उस पर थोड़े होता है उसका ऐसे ही शरीर पर हमारा पूरा पूरा अधिकार है ही नहीं तो नहीं अधिकार है इसका मतलब है कि हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं तो नहीं जानते तो हमने बनाया भी नहीं है इसको और बनी हुई चीज है बनी हुई चीज अगर हमने नहीं बनाई है तो हमारी नहीं हो सकती है कोई भी चीज हमारी कब होती है जब उसके साथ हमारा एक अनिवार्य नियंत्रण रहता है उस पर वही चीज हमारी होती है अगर हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं परिवर्तित हो सकता है वो हमारा कह लीजिए अधिकार नहीं है उस पर तो वो हमारी चीज नहीं है कुछ बनाना हो नई चीज तो उसमें अब क्या होता है हम तैयार कर लेते हैं अब उसको कहते हैं कि ये हमारी है इसके बाद अब हम किसी को दे देंगे वो उसके बाद वो कहेगा कि हाँ ये मेरी है हमने उस चीज को बना लिया बना करके अब हम दे दिया आपको और हमने कह दिया ये तुम्हारी है अब बस उसके बाद आप उस वस्तु को कह सकते हैं कि हमारी है उसे पहले नहीं कह सकते ऐसे ही मतलब मेरा पर अधिकार जो होता है पहले निर्माता का होता है किसी वस्तु पर जो उसको बनाने वाला है वो चीज पहले पहले उसकी होगी उसके पश्चात अगर वो दे देगा किसी को बना दिया उत्तराधिकारी वो चाहे किसी चीज को उसके बदले लेकर के दे दे या फिर अपने वैसे ही दे दे उसको दे देने के बाद दूसरे की चीज होगी वो पहले नहीं होती है ये नियम लोक में लागू होता है यही नियम शरीर पर लागू होगा तो तो पर भी शरीर को हमने बनाया नहीं है, तो निर्माता तो स्वामी हो ही नहीं सकते हम फिर दूसरी बात है कि शरीर हमको ईश्वर ने दिया तो यहां जैसे दुन कोई चीज बनाता है कोई कंपनी बनाती है तो वस्तु बनाने के बाद वो उसके पैसे ले लेती है पैसे लेने के बाद अब वो चीज हमारी हो जाती है पैसे यदि ना ले तो भी वो हमारी वस्तु नहीं हो पाएगी उसके बदले में वो अगर नहीं लेता है तो भी उसका अधिकार बना रह जाता है कुछ ना कुछ तो ऐसे ही ईश्वर ने हमको शरीर तो दिया लेकिन इसके बदले में लिया क्या उसने है? हमने कुछ दिया है क्या बदले में तो हमने बनाया भी नहीं उस नियम से अपना है ही नहीं पहले ये दूसरी बात हमने कुछ दे करके भी नहीं लिया है शरीर के बदले उसको कुछ दे देते और फिर वो हमको शरीर दे देता तो कहते कि अब तो मेरा हो गया ये लेकिन ऐसी भी कोई बदला बदली नहीं हुई है तो नहीं लेने के कारण उसका तो पूरा पूरा अभी भी बचा हुआ है ना एक ऐसी चीज होती है कि चलो हम कुछ लेते भी नहीं फिर भी हमने दे दिया दान दे देते हैं वो तो दान देने के बाद क्या होता है देने वाला उसी समय ये कह देता है कि मैंने पूरा दे दिया अब और पूरा देने के बाद वो दोबारे उस बारे में पूछता नहीं है अगर वो पूछ ले तो उसका अर्थ क्या होगा वो पूरा भी नहीं दिया है नहीं पूछता है ये अर्थ होता है कि हाँ अब दे दिया तो ईश्वर शरीर देने के बाद फिर हमको पूछता है कि नहीं पूछता है यानी इसका हमने उपयोग किया या दुरुपयोग किया इसके लिए अभी वो है या नहीं मालिक बना हुआ तो ये मालिक स्वामीपन कहा रहता है पूछने का अधिकारी कौन होता है जिसका है उस पर तो शरीर देने के बाद भी वो हमको अभी इसके कर्मों का इसके उपयोग का फल देता है अच्छा या बुरा तो इससे क्या बात निकलती है ये चीज अभी भी उसी की है अगर उसने कर्मों के बदले हमको दे देता शरीर हमने कर्म किए और कर्म के बदले वो शरीर दिया होता तो अब वो पूछने वाला नहीं होता फिर चाहे हम शरीर का जो कुछ करते उसको कोई अधिकार नहीं था फल देने का हमारे बुरे कर्मों का कुछ नहीं दे सकता था वो क्योंकि अपनी चीज का चाहे हम जैसे प्रयोग करें तो नियम होता है अपनी चीज पर कोई कहने वाला नहीं होता है तो हम शरीर से भले ही पाप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारा क्या बिगड़ता है इसमें जाता है ईश्वर कुछ कहने लायक नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं है हम कुछ कर लेंगे इसके बदले फिर वो हमको दंडित करता है अगर अनुचित करते हैं तो तो इसका मतलब है कि उसका स्वामित्व तो अभी भी यथावत बना हुआ है शरीर पर शरीर हमारा अभी भी नहीं है क्योंकि हमने बदले में दे नहीं लिया इसको और अभी भी वो हमको बाधित करता है तो बाधित करने के कारण अभी भी वो स्वामी बना हुआ है नहीं है हमारा ये तो ऐसे करके हम अपने इस स्वामित्व को हटाएंगे जहां जहां भी लगता है कि क्या ये मेरा ही है वहा पर इस नियम को लागू करो कि या इसका आरंभ मैंने किया है या नहीं पूरा ये मेरे नियंत्रण में है या नहीं इसके लिए मैं किसी के सामने उत्तरदायी हूं या नहीं अगर ये तीनों नियम लागू हो जाते हैं ये उत्तरदायी नहीं है मेरे से आरंभ हुआ है और पूरा मैं प्रयोग कर सकता हूँ तब तो वो चीज मेरी हो जाएगी और नहीं कर सकते हैं तो नहीं है मेरी तो शरीर के बारे में ज्ञान के बारे में कहीं पर भी भी नियम लागू होगा। किसी भी के प्रथम उत्पादक हम नहीं होते हैं। जो भी हमको ज्ञान हो रहा है वो इस साधन के माध्यम से होता है सीधे आत्मा को कोई ज्ञान नहीं होता है प्रलय अवस्था में अकेली आत्मा रहती है और सारी चीजें इसके सामने ही तो रहती है ना लेकिन क्या कर लेता है ये अपना भी पता नहीं होता है इसको तो ज्ञान जो हमको हो रहा है उसमें भी क्या है हम स्वयं समर्थ नहीं हैं जब वो देता है हमको साधन मन आदि शरीर स्थूल शरीर जब मिलेगा उसके बाद ज्ञान आरंभ होता है उससे पहले होता है नहीं है तो अब वैसे भी उसकी हिस्सेदारी तो हो ही जाएगी ना किसी के खेत में उसका खेत भी उसी का बीज भी उसी का पानी भी बोरिंग भी उसी का तो सारा कुछ उसी का है पानी देने वाला के कितना हिस्सा होगा उसमें वो कह सकता है कि ये मेरा है गे नहीं कह सकता है तो इसमें अपना कितना हिस्सा है और बाकी कितना हिस्सा ईश्वर का है ज्ञान होने में तो इस दृष्टि से देखें तो ज्ञान भी अपना नहीं होगा ज्ञान भी पहले उसका ही होगा उपार्जित होने पर भी और उससे भी पहले जो ज्ञान होता है वो उसी से पहले होता है या तो पहले हमको वो बता दे ये मन में ज्ञान उत्पन्न करे वेदादि के आरंभ में जैसे होता है प्रक्रिया से तो ऐसे ज्ञान होगा या फिर उसने ऐसे पदार्थ आखादी इंद्रिया बनाई कि इसका ज्ञान इससे उत्पन्न हो सकता है उसके बाद ज्ञान उत्पन्न होगा यानी वो पहले स्वीकार करेगा कि इसको ये ज्ञान होना चाहिए तब तो हमको ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा हमको भाषा का ज्ञान हो जाता है कोई चीज हम सुन करके और उसका फिर अनुकरण कर सकते हैं शब्दों का लेकिन ये पशु पक्षी नहीं कर सकते है ना हमारा जो ज्ञान बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि हम इस ज्ञान का अनुकरण कर सकते हैं सुन करके फिर दूसरे में कर सकते हैं संप्रेरित अगर ऐसा नहीं करते ना लेकर के संप्रेषित नहीं कर पाते तो ज्ञान नहीं बढ़ता आप केवल पढ़ते रहो पढ़ते रहो मत बोलो किसी के सामने तो भूल जाएंगे नहीं रहेगा वो ज्ञान स्थिर तो पशु पक्षियों का जो ज्ञान नहीं बढ़ता है उसका कारण है कि वो ग्रहण करके अनुकरण नहीं कर सकते उसका उनमें नहीं है ऐसी इंद्रिया मन नहीं इस प्रकार की स्थिति इंद्रिया नहीं है इसलिए वो अपना ज्ञान तो होता है देख के उनको ज्ञान होता है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बता नहीं सकता है, लेकिन कहा रोटी है पता तो होता है लेकिन वो बता नहीं सकता इस कारण से उनका ज्ञान नहीं बढ़ता है और हमारा बढ़ता है तो ये ईश्वर के चाहने से होता है उसने कुत्ते में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने दी वो चाहता तो उस शरीर में कर सकता था लेकिन उस शरीर में उसने नहीं किया और इस शरीर में कर दिया तो ये भी कृपा से ही है ना उसकी तो ऐसे करके जब हम देखते हैं जहां जहां भी हमको लगता है कि उसका नहीं है वहां वहां ये कारण ढूंढना चाहिए और फिर इसका निदान करेंगे तो धीरे धीरे बुद्धि बनेगी तो इस रूप में पहुंचते पहुंचते अंत में वहां तक जाना पड़ेगा कि हम केवल अकेले हैं और सर्वथा असमर्थ हैं उसको कहते हैं यथ क्या है शब्द यथ किंचित नहीं कुछ भी नहीं होना अपने पास व्यवहार के करने लायक ऐसी कुछ भी नहीं हमारे पास है उस स्थिति में जब चले जाएंगे तब अंततः ये ईश्वर प्रणिधान की जो वास्तविक स्थिति है वो प्रकट होगी वो भक्ति होगी तो वहां से फिर अपना कल्याण होगा तो ऐसे अपने को स्थिति बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए उसमें ये मंत्र बहुत अधिक सहायक होता है हाँ वस्तु का आरंभ अधिकार तीन कारण से होता है आ, ये छठा मंत्र है ना छठा मंत्र यार आर्य या अभिविनय का पहला हो गया कि वस्तु का आरंभ मुझसे है या नहीं दूसरा है उस पर फिर पूरा नियंत्रण है या नहीं और तीसरा है कि और कोई हिस्सेदार तो नहीं है उसका भागीदार उसका नहीं होना चाहिए अगर हिस्सेदार हो गया तो भी वस्तु नहीं पूरी अपनी है तो तीन नियम ये होते हैं जिससे अपनापन सिद्ध होता है जहां ये तीनों चीजें हैं वो चीज अपनी है जहां ये नहीं है वो अपनी नहीं होगी वह हमारी है, है, है। उसके साथ में जुड़ा अकेला नहीं नहीं तो जैसे हम मन पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, हैं पूरा करते है ना, थोड़ा सा चलाना है किस विषय में किसमें नहीं इतना ही होता है नियंत्रण लेकिन मन के अंदर और भी क्रियाएं होती है ना उस पर का नियंत्रण होता है जैसे शरीर हमारा निरंतर क्षीण होता है इसके अंदर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं ऐसे के ऐसे परिणाम मन में भी होता है मन भी बुढ़ा होता है उस पर तो कब भी नहीं होगा नियंत्रण जैसे शरीर पर नहीं होता है इसके बुढ़ापे को नहीं रोक सकते हम तो ऐसे मन के भी बुढ़ापे को नहीं रोक सकते वैसा नियंत्रण नहीं होता है भावना को पकड़ना हाँ। तो जैसे हम बोलते हैं क्या विचार करें उसमें मन में देखो कि मैं क्या मान के ऐसा कर रहा हूँ इस पर स्वतंत्रता लग रही है बिना पूछने की कोई अपेक्षा नहीं है ऐसा लग रहा है या मुझे लगता है कि इसके अनुकूल करना चाहिए ये दिखेगा ना अपने अंदर कोई भी मैं प्रयोग कर रहा हूं वाणी का शरीर का जो भी तो वहां अगर अपने को लगता है कि इसके अनुकूल होना चाहिए जैसे आप दिनचर्या करते हैं यहां की विद्यालय की तो आपको लगता है न इसके नियम मुझे देखना पड़ जाता है इसके विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है यहां अभी स्वतंत्र नहीं मान रहे अपने को लेकिन जहा आपको किसी को देखने की नहीं हो रही है देख रहा है नहीं देख रहा है तो वो अपनी पूरी स्वतंत्रता है वो तो ऐसे मन में दिखता है ये कोई भी प्रयोग करते समय अपने को लगता है कि मैं इसकी अपेक्षा कर रहा हूं या नहीं कर रहा वो देखने की चाहिए